मुझे ही आज्ञा दो मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा यूं कहकर कपूत ने सबको शरण देने वाले भक्तवत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की तीन बार परिक्रमा की फिर व्याध से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुख पूर्वक उपयोग में लाओ कपूत ने अपने जीवन को अग्नि में होम दिया यह देख व्याध कहने लगा अहो मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार देने योग्य है क्योंकि मेरे ही लिए पक्षीराज ने यह साहसपूर्ण कार्य किया है यूं कहते हुए व्याध से कबूतर ने कहा महाभाग अब मुझे छोड़ दो देखो मेरे ये पतिदेव मुझसे दूर चले जा रहे हैं उसकी बात सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही विद्वले में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सब ने इसकी प्रशंसा की है जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बलपूर्वक निकाल लेता है उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्ग लोक में जाती है यूं कह कर कपोदी ने पृथ्वी देवता गंगा तथा वनस्पतिओ को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर व्याग से कहा महाभाग तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है मैं पति के साथ स्वर्ग लोक में जाती हूं यूं कह कर वहां पतिव्रता कपोति आग में प्रवेश कर गई इसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी तत्काल ही एक सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके पुष्पर आरुण हुए और आश्रय में पड़े हुए व्याध से प्रसन्न होकर बोले महामते हम देव लोक मैं जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आ गए तुम्हें नमस्कार है उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिठणा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा महाभाग मेरा त्याग न करो मैं अज्ञानी हूं मुझे भी कुछ दो मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था इसलिए मेरे उद्धार का उपाय मत लाओ उन दोनों ने कहा व्याद तुम्हारा कल्याण हो तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट करो वहां 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे पाप मुक्त होने पर जब तुम पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा विष्णु तथा महेश जी के अंश से प्रकट हुई हैं उनके भीतर पुनः गोते लगाकर तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर आरुण हो स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे उन दोनों की बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा कबूत कपोत, कबोती और ब्यांद तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ वहां स्नान दान पितरों की पूजा जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल देने वाले होते हैं दशवा सुमेधिक और पैशाच तीर्थ का महात्म ब्रह्मा जी कहते हैं गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है वह कोमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान होता है उसके आगे कृतिका तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोम पान का फल मिलता है महामुने अब दशवां समेधिक तीर्थ का महात्म सुनो उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ उसके पुत्र का नाम भवन हुआ महाबाह भवन सार्वभौम राजा हुए उनके पुरोहित कश्यप थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा मुने मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं वह यज्ञ कहां करूं कश्यप जी ने प्रयाग का नाम लिया और उन उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहां श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए किंतु उनमें से एक भी पूर्ण न हुआ यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई उन्होंने प्रयाह छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया किंतु वहां भी विघ्न दोष आ पहुंचे इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देखकर राजा ने पुरोहित से कहा देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते यूं कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप जी के साथ बृहस्पति जी के श्रेष्ठ भ्राता संवर्त के पास गए और इस प्रकार बोले भगवन मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाईए जहां एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएं तब मुनि श्रेष्ठ समवर्त ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुंचे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा राजेंद्र तुम गोदावरी के तट पर जाओ वहीं यज्ञ के लिए पूण्यमान प्रदेश है वेदों के पारगामी विद्वान यह महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे यह सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को उद्यत हुए उसी समय आकाशवाणी हुई राजन तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत बन और कानूनों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया अब भूमि दान की अभिलाषा छोड़कर अन्न दान करो वह महान फल देने वाला है तीनों काल में अन्न दान के समान दूसरा पुण्यकार नहीं है अतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्न दान की महिमा अकथनीय है तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है इससे तुम कृतार्थ हो गए अब इस विषय में तुम्हें अन्य विचार नहीं करना चाहिए तिल गौ धन धान जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न दान किया तब से वह तीर्थ दशा स्वमेधिक के नाम से विख्यात हुआ वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों के फल प्राप्त होते हैं उससे आगे पैशाच तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है यह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है अब मैं उसका स्वरूप बतलाता हूं सुनो मुनि शेष नारद ब्रह्मगिरि के पार्श्व में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है वहां एक सुंदरी अप्सरा शाप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई उसका नाम अंजना था उसके सब अंग बहुत सुंदर थे किंतु मुख वानरी का था केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी जिसका नाम अद्रिका था वह भी शाप भ्रष्ट हो अप्सरा ही थी उसके भी सब अंग सुंदर थे